की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी खतरु को मिला सबक उमंग वन में सब शांति और प्रेम से रहते थे सभी जानवरों में भाईचारा था वे आपस में हल मिलकर रहते सुख दुख में एक दूसरे के काम आते। यह सब महाराज सिंहराज की वजह से था। वे बहुत भले और शांतिप्रिय राजा थे उमंग वन में रहने के कुछ नियम उन्होंने बना रखे थे उन नियमों को मानना सबके लिए जरूरी था वहाँ किसी शिकारी द्वारा शिकार करने पर पाबंदी थी इसके लिए वन में चारों ओर हरियल तोते तैनात किए हुए थे उनके साथ में होते थे मंकी बटालियन के बंदर जब भी कोई शिकारी वन में घुसता हरियल तोते उसका स्वागत करते साथ ही वे वहां शिकार नहीं करने की बात भी कहते थे वे कहते नमस्ते उमंग वन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है आप हमारे वन में बिना किसी डर के घूम सकते हैं। कोई भी जानवर आप पर हमला नहीं करेगा हम आशा करते हैं कि आप भी किसी जानवर को तंग नहीं करेंगे नहीं उसका शिकार करेंगे नमस्कार इसके बाद मंकी बटालियन के बंदर चुपचाप उस पर नजर रखते वह जहां भी जाता उसका पीछा करते यदि वह शिकार करने की कोशिश करता तो बंदर जोर से हुकार भरते इससे सब जानवर जान जाते कि आया हुआ शिकारी शिकार करना चाहता है शिकार होने वाला जानवर भी सावधान हो जाता जान बचा भाग जाता अन्य जानवर सहायता के लिए तुरंत उसके पास पहुंच जाते इसके बाद वे मिलकर शिकारी पर हमला बोल देते इस तरह वन में शिकारियों से सुरक्षा का पक्का इंतजाम किया हुआ था वहाँ एक और नियम था वह भी बहुत अच्छा था वह नियम यह था कि कोई भी जानवर किसी बीमार जानवर का शिकार नहीं करेगा साथ ही उस जानवर का शिकार भी नहीं किया जाएगा जिसके छोटे छोटे बच्चे हों। छोटे बच्चों का शिकार करना तो वैसे भी वहाँ गैर कानूनी था सभी जानवरों को इन नियमों का ईमानदारी से पालन करना होता था पालन नहीं करने वाले को कड़ी सजा दी जाती थी मगर खतरु भेड़िया बड़ा शैतान था वह बेईमान किस्म का था। उसकी शक्ल भी दकारी झलकती थी उमंग वन के नियमों का वह तनिक भी पालन नहीं करता था छोटे जानवरों को देखते ही वह उन पर लपक पड़ता चारों ओर उसका आतंक फैला हुआ था वह अपना काम इतनी सफाई और चतुराई से करता था कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती थी इस कारण वह कानों की पकड़ से बचा हुआ था कहते हैं अपराधी कभी न कभी तो पकड़ में आ ही जाता है ऐसा ही खतरों के साथ, साथ भी हुआ एक दिन वह ऐसा चंगुल में फसा उसे अपने अपने की छूट ही फंसाने और दंड देने वाले भी छोटे जानवर ही थे हुआ ऐसा कि एक दिन उसने रिंकी खरगोश को पकड़ लिया उन दिनों वह बहुत कमजोर हो गई थी दो दिन पहले ही उसने दो बेटियों को जन्म दिया था उसकी नन्ही बेटिया बड़ी प्यारी थी उसका नाम रखा था उजली और धौली ये दोनों ही बड़ी प्यारी और चुलबुली होने के कारण हर कोई इन्हें बहुत प्यार करता था, था सर्दी का मौसम था पोखर के किनारे बच्चियों के साथ रिंकी धूप सेक रही थी इतने में ही खतरु भेड़िया वहाँ आधा का वह रिंकी की ओर लपका उसने उसे पकड़ लिया रिंकी ने रोते हुए उससे विनती की कत्रु <achasimuline> काका काका मुझे मत खाओ काका मुझ पर दया करो देखो देखो मेरी अभी बहुत छोटी है वे अनाज हो जाएगी काका और मुझे खा जाओगे तो उन बेचारी बच्चियों का क्या होगा अच्छी बात अच्छी है तुमने बच्चियों का पता कर बहुत अच्छा किया इनकी तुम तनिक भी चिंता न करो मैं तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ आखिर बिना माँ की बच्चियाँ कैसे रहेंगी भला दुखी मत हो रिंग मैं इन्हें अनाथ नहीं होने दूँगा तुम कहो तो सबसे पहले मैं इनको ही खा लू मगर ये ठीक नहीं रहेगा इससे तुम्हारा दुख और भी बढ़ जाएगा ऐसा करता हूँ पहले तुम्हें ही खा लेता हूँ फिर इनको भी खा लूंगा खतरु ने खी निपुरते हुए कहा रिंकी जान गई कि वह जिंदा नहीं छोड़ने वाला है वह उसकी मक्कारी के बारे में पहले से ही जानती थी फिर भी वह बोली खतरु काका बच्चे सचमुच बहुत छोटे हैं, अभी इन्होंने अपने जीवन में देखा ही क्या है खतरु काका मैं इनकी जान की भीख मांगती हूँ आपसे विश्वास करो 10 दिन बाद मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी तब तुम तो मुझे खा लेना काका मगर खत्रु कहा मानने वाला था उसने झट ऐसी सीदगी को दबोच लिया मगर उस रोश खतरु का भाग्य ठीक नहीं था जो ही वह रिंकी को खाने को हुआ कि कुत्ता वहां पहुंचा। उसे देखते ही खतरु की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई वह उससे बेहद डरता जो था वह रिंकी को छोड़कर भाग खड़ा हुआ इस तरह रिंकी की जान बच गई साथ ही यह बात और जानवरों को भी पता चल गई इन सब का गवाह बना झुमरू कुत्ता जिसने भी सुना उसे खतरु पर बहुत गुस्सा आया उसने जिंदगी की विनती तक नहीं सुनी थी इस बात का उन्हें और ज्यादा दुख पहुंचा था वे सिंहराज से शिकायत करना चाहते थे मगर उन दिनों सिंहराज बाहर गए हुए थे इसके बाद छोटे जानवरों ने एक मीटिंग की उन्होंने तय किया कि खतरु को सबक सिखाया जाए इसके लिए उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई योजना के अनुसार बबलू बंदर शहर से एक मजबूत रस्सी उठा लाया कुछ जानवर चुपचाप खतरु पर निगाह रखे हुए थे वह कब कहाँ जाता है क्या करता है उसकी खबर रख रहे थे आखिर मौका देखकर ही तो उसे सबक सिखाना था एक दिन उन्हें सही मौका मिल गया उस दिन नदी किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे खतरु गहरी नींद में सो रहा था यह बात नीलू चिड़िया ने आकर बताई इसके बाद बबलू बंदर रस्सी लेकर पेड़ की मजबूत डाल पर जा बैठा उसने रस्सी का एक सिरा पेड़ के नीचे लटकाया उस सिरे को गिल गिल गिलहरी ने थाम लिया चिंकी चुहिया उसकी सहायता कर रही थी वे उसे लेकर खतरू के पास पहुंची उन्होंने आहिस्ता से खतरु की दुम को कसकर उस रस्सी में बांध दिया वह इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ भी पता नहीं चला इसके बाद गिलगिल और चिंकी दौड़कर पेड़ पर पहुंच गई। गयी रस्सी का दूसरा सिरा बबलू ने डाल के दूसरी ओर लटका दिया बस फिर क्या था छोटे जानवरों ने चोर लगा के, जोर लगा के बोलते, बोलते उस सिरे को खींचना शुरू कर दिया नतीजा यह हुआ कि धूम से बंधा हुआ खतरू पेड़ से लटक गया वह मारे दर्द के बिलबिला रहा था इसके बाद जानवरों ने उसे उस डाल से, से कसकर बांध दिया इस तरह खतरु को पेड़ पर लटका दिया गया हालांकि वह अपना गुनाह मंजूर कर रहा था सबसे माफी भी मांग रहा था फिर भी उसे नहीं छोड़ा गया वे चाहते थे कि सिंहराज आकर उसे दंड दे। दूसरे दिन सिंहराज आ गए खत्रु ने उनसे भी माफ़ी मांगी खूब हाथ पैर छोड़े वादा भी किया कि वह कभी जंगल के नियम नहीं तोड़ेगा मगर उसे दंड दिया जाना बहुत जरूरी था सिंहराज ने उसे दंड दिया उसकी दुम कटवा दी, साथ ही उसके पहने नुकीले दांत भी तुड़वा दिए इससे वह शिकार करने के काबिल नहीं रहा अब उसे सिंहराज और अन्य जानवरों की जूठन पर गुजारा करना पड़ रहा था अभी आप सुन रहे थे रमाकांत कांत की बाल कहानी खतरु को मिला सबक वाचक स्वर भारती परिमि